आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज आपको सुनवा रहे हैं झलकी मुफ्त हुए बदनाम इसके लेखक मोहम्मद अली जैदी और निर्देशक हैं मुमताज शकीब

जी जान अब ये सुबह दस बजे से पांच बजे कहा मुझे सब मालूम है में रहते हूं के में रहते हूं? Uh, लेकिन कैंटीन भी तो कॉलेज में ही है ah? तो नहीं बोल रहा आप कान खोल कर सुन लो कैंटीन में जाने की कोई जरूरत नहीं है यानी लेकिन कॉलेज ऐसी ज्यादा मालूम कैंटीन में हासिल होती है बस बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ मेरा ही

यानी कि अगर मेरा नहीं माना तुमने तो जेब तो खुदकुशी कर, कर, खुद कर ली तो मैं जान से मार डालू मुझे जान से मार डालेंगे हा? अगर आपने मुझे जान से मारा तो मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा क्या हो रहा है

जहाँ बाप बेटे साथ बैठे नहीं कि ऊपर तले के भाई बहन की तरह लड़ने लगे। ऊपर तले के भाई बहन की तरह तो यानी कि रहा था लोजब खुदा का हाँ? तुम्हारी उम्र देखू और मेरी उम्र देखो दिन रात का फर्क है हाँ? तुम ऊपर तले के कहा से हो गए आप तो अभी दूध पीती बच्ची है हाँ

मत भूला बेगम दो साल पहले हमारी शादी की सिल्वर जुबली मनाई गई है कि हाय हाय हाय सिल्वर जुबली से क्या होता है मैंने कौन से जुर्म किया भांडा फोड़ दूंगी कल की फोड़ की इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है हाँ हाँ तोहफे वसूल करने के लिए शादी की सिल्वर जुबली मनाई और वो भी

पूरे तीन साल पहले अजी तो तो कोई रिश्वत तो नहीं ली मैंने और नहीं तो वो सेठ सुंदरलाल 2000 सोने के मक्ड़ो की जोड़ी दे गया था क्या? और वो याकूब खान ने टू इन वन दे गए और लाल ने मिठाई और चाय का बंदोबस्त किया

जोहरी मल देखो मानक के गले का हार दिया मुन्नुखा ने कोरमा पकवा राधे वो तो इन सब ने अपनी अपनी खुशी से यानी मेरे मना करने के बावजूद ये दिए हाँ तो पर... ये सब तो ऐसे ही फरिश्ते हैं ना

सबके काम अटके हुए ना होते तो ये एक पैसा भी नहीं नहीं देने वाले थे, चाहते थे कहीं के। मुझसे कहने लगे बहे जी तुम्हें तो पुलिस अफसर होना चाहिए <laughs> लिहाज कर दिया बेचारे ने हाजी तुम्हें तो चंबल की परवीन देवी कहना चाहिए अब फिर से तो कहना जराब

अरे कौनो कहा मालूम इतना जरूर जानते बगल मौनी कीमती चीज दबाए है कीमती चीज उब रहे की नेक नाम खां साहब को एक

देना है। अरे तूपा। तूपा नहीं बेवकूफ। बोल, दोफा। हा, हा, वही तो बोल वही तो रहे हैं। है? फिर आ... तूने क्या कहा उससे अरे हम कहा कि साहब को तो बेगम साहब बाहर आने नहीं देंगे अच्छा अरे आप हम ही कहते जो हम ही दे देंगे के चरखे कथे ये कहने को तुमसे किसने कहा था

मैं मैं क्या या मैं क्या यानी कि बेगम का हूं। आ, अब चर्चा हूं किसी ने नहीं जो में आया वही कह दिया तेरी अकल में आया कह दिया बकवास बंद कर जा जाओ ना ड्राइंग रूम में बैठा और देख वो वो चीज वो टोपा तोहफा वो उठा के देखना वो है क्या अ, अ, अ, अ, अ, देख इस तरह उठाना उसे शक ना हो अगर वो सोफे पर रखे

तो तो तो तू तू पर पर हाँ? पर रखे, यानी के तो सोफे पर रखते ना। हाँ? समझ गया? मैं मिनट में आता हूं। जा। अरे बहुत अच्छा साहब, ये सब तो हम कर लेंगे, और आपके लिए कह देंगे कि साहब बावर्ची खाने में हैं। अब तो साहब आप जहाँ कहें हुए का नाम लेना है

जै, जै, जैसे वो तोशा खाना लंगर खाना आप खाना बर्तन खाना गधे अच्छा अच्छा अरे समझ का है साहब हम गधा खाना है गधे खाना नहीं गुसल खाना गुसल खाना यानी कि बाथरूम बा, बा, बा, क्या समझा अरे समझ का साहब कि गुसल खाने में साहब <laughs>

आ? अरे साहब के गुलाम ए क्यों नहीं चले जाते जिस इस बुद्धू को भेज रहे हो मालूम नहीं ये क्या क्या कहते हम तो मैं हाँ मैं भी आ रहा हूँ अभी ए जी आ? सुनो तू क्या? तुमने मुझसे एक हीरे का हार देने का वादा किया था ना हीरो का हार बरसों से टाल रहे हो सुनो

जो आया है उसी से मंगा लो अचे बेगम तुम भी कैसी बातें करती हो यानी कि मैंने इस आदमी की सूरत तक तो देखी नहीं अभी तक इसके अलावा आजकल जमाना बड़ा खतरनाक है घर घर छापे पर छापे पड़ते जा रहे हैं तुम्ही डर के मारे सूखे जा रहे हो अरे दुनिया तो खुले ले रही है

समझा कि नहीं क्या? कलिए मिसेस मेहरा मुझसे कह रही थी कि मिस्टर मेहरा ने नजराने में फिरे का सेट लिया है हाँ सबकी बीविया जगमग जगमग करते जड़ाव जेवर बैठ के आती हैं। और मैं वही झाड़ू फिर

एक है है मेरे पास जो हर हर वक्त रोज़ के चली जाती और नहीं रहने दो। तो इसीलिए मैंने पार्टी में जाना छोड़ दिया अरे आग लगा दी सब तुम्हें मेरी जान की कसम यानी की रो मत अरे अरे हार यानी कि क्या, क्या चीज है मैं तुम्हें सोने ऐसी लाद दूंगा हाँ जी मिसेज मेहरा मिससेज खटोले वाला मिससेज बाकी वाला मिसेस खान

सबकी आंखें फटी फटी की फटी रह जाएंगी। मैं कोई आ, प, मैं, जैसा हीरो का अरे मैं तुम्हें उससे भी अच्छा हार ला दूंगा फिर वही मुर्गेगी एक मैं कहती हूँ वैसा ही हार लू अच्छा बाबा आ, सुन लिया यानी वैसा वैसा ही हार आ जाएगा बस

जाओ ना जाओ ना जरा सुनो इधर आओ हाँ? और जरा अफसर की तरह से बात करना ठीक हाँ? ही की तरह मत करना ये नहीं नहीं ये देखो जाओ, हाँ? जाओ। से साहब आइए <laughs> नमस्कार सब नमस्कार नमस्कार नमस्कार कहिए कैसे कह आना हुआ आपको यानी <laughs>

साहब आप मैंने पिछाड़ियाँ बोली मैं सेठ अच्छा, अच्छा। वो नाम से बहुत जवाना कारोबार है ओ, है अच्छा नाम से सिंगापुर हांगकांग और मलायम में बहुत बड़ो व्यापार है सिंगापुर हाँ आगा। और अठे भी जवाहरा बाजार में दलाली और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बिजनेस है भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक बहुत अच्छा बहुत अच्छा अरे फाइजू

साहब के लिए चाय और आज भैया मारो व्रत भी है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं यानी कि कही तकलीफ कैसे की जी बात यह है कि आपका कहना है वो हीरा जवारा था मारो एक केस है आ?

वो वो वो केस अच्छा, है। तो वो आपका केस केस हाँ, तो तो आपका है है देखिए बहुत ही सीरियस केस है। है? आपने आपने माफ कीजिएगा बेकारी तकलीफ फरमाई चलो तो कोई बात को नहीं केस में तो थे मारो गोली हाँ? देखो हिसाब कि आपना दस पांच लाख में कोई फर्क हो नहीं पड़े कोई फर्क को? हाँ, मैं तो एक ऐसी चीज दिखाने आया हूं आपने हाँ? जो

इतफाक सही हाथ लगी है अच्छा साहब साहब साहब ने दिखा है है तो अजी असली हीरा को हार ही सिंगापुर से है। नहीं नहीं मगर सेठ वो देखो या अगर मगर तुम करो मत हाँ नाम से एक बार मेम साहब ने तो दिखाओ अजी रानी महारानी लाग सी मगर सेठ जी वो तो महंगा होगा और मेरे पास तो पैसे

अब या, थे मेरी अरस सुनो देखो तारा में कोई फर्क तो है कोनी और फिर पीसा की बात तो गैर आदमी से करी जाए है अच्छा अच्छा अब मैं बेगम को यही बुलाई देता हूँ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, कृष्ण देखो बेगम ये सेठ साहब क्या लाए देखो देखो तुम्हारी तबियत बाग बाग हो जाएगी यानी

जी, नाम से आप पर बहुत अच्छा। बात यह है कि चोखी चीज पहनने के लिए चोखो रंगरू भी तो चाहिए। तो चाहिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बताड़िया पहने कपाड़िया कपाड़िया कपाड़िया या कपाड़िया एक ही चीज है

तो कल ही मैं सबको एक शानदार पार्टी दूंगी इसमें यह हाथ पहनकर खूब पकड़ूंगी खूब सबको दिखाऊंगी बहुत रही थी मिसेस कबाड़िया, कबाड़िया। क्या है मिस्टर कबाड़िया <laughs> उस पर इतना घमंड <laughs> क्यों डालिंग क्यों डाल सच सच को मैं कैसी लगती हूँ <laughs>

सुंदर, सुंदर। वो कहें कि की आ, दूर जन्नत की चंदे चंदे जी सच ही सच, सच तो कह रहा हूँ सौ फीसद ही सच बोल रहा हूँ यानी कि अगर सेठ यहां नहीं होते न, तो ना तो न मालूम मैं क्या कर पाएगा <laughs>

भी बात करी साहब वो वो नाम जी करना भात में को नहीं में। तो फिर भेजा नकली है कांच के टुकड़े हैं

और ये सेठ भी नकली है क्या? सेठ भी नकली कहिए बेगम साहबा हार कैसा लगा थीजी. नकली नकली चलिए आप लोग चलो। चलिए बहन जी आप भी चलिए आइए चलिए। साहब काम ही जा रहा है अरे आवाज बात तो सोचो अरे हमारे खर्चे का काम

महल में आज आप सुन रहे थे झलकी मुफ्त हुए बदनाम इसका लेखन कार्य किया मोहम्मद अली जैदी ने और निर्देशन किया था मुमताज शकीब ने आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति ये आप सुन रहे थे